घोसले सदस्य गाये धन पित वचन मान बन आए राम राम लक्ष्मण दौभाई सुहाई रिशाये हाँ हरिमेशरवै दे प्रत खोजतरी आत्म सरित कहा गाय प्रण भी कथा बुझाई सब पहुकमा जाओ नहीं वरणा कीतन मुख्यावन बचना हरि नाम की कतर चिरेश कह रटना हरि हृदय बसो हरि नाम गुन गूंजी रटैयह तबी तिन हरि शोहदय न जाना तिनिन ऊ मैं पूछा साई तुम तो पूछो कसनर की नाई तब, तब, तब माया बस तिरंग बुलाना ते मैं नहीं प्रभु पहचाना ंदमो बस कृतिल हृदय ज्ञान प्रभु मुसारे दीन बंधु भगवान दीन बंधु भगवान शिव अब स्मरण करें कि दक्षिण में ऋषि पर्वत के पास भगवान राम लक्ष्मण जी पहुंच गए और शिवप्री के भेजे हुए हनुमान जी उनसे मिलने के लिए पर्वत से नीचे उतर करके आए और हनुमान जी ने भगवान श्री राम जी लक्ष्मण जी को निकट से देखा तो उनको अत्यंत सुन्दर स्वरूप उनका अत्यंत जो मैं स्वरूप भगवान राम लक्ष्मण का देखा तो वो भी आश्चर्यचकित हो गए आकृष्ट हो गए और कुछ उनको लगने लगा कि हमारे ही स्वामी परप्रम परमात्मा यही हैं जिन के सदा नाम जपा करते हैं मानो वही आ गए लेकिन इनको तो पहचान नहीं पाते उनसे पूछते हैं क्योंकि भगवान इस समय मानवीय धारण किए हैं भगवान तो शंकर जी को उनसे पूछते हैं ये हनुमान जी के आप कौन है हनुमान जी ने कल देख रहे थे दो प्रकार के प्रश्न किए पहले तो छत्री रेस और तपस्वी रेस होकर तो के भी इस प्रकार से बन विचरण करने का कारण कोमल तो शरीर नंगे पैर में आने का कारण इस बारृदुल सभी धूप ताप इत्यादि सहन करना सुना तो नहीं आप कौन हैं इस बात का प्रश्न था तीनों उन तीनों प्रश्नों में तो एक प्रश्न ये था कि हम आपका परिचय जानना चाहते हैं कि आप कौन हैं लेकिन तो तब तक तो भगवान बोल नहीं पाए कुछ कह नहीं पाए तो हनुमान जी के मन में ये भाषण लगा कि कोई साधारण रुप नहीं है मनुष्य नहीं है तो वो अनुमान लगाने लगे कि तीन देवताओं में से आप कोई हैं या नरनारायण है या परम परमात्मा है ये प्रश्न करने लगे आप देखेंगे इन प्रश्नों में पहले त्रिदेव की बात पूछते हैं और त्रिदेवों से लिए भगवान उसके भी स्वीकार नहीं करते उनमें से हम कोई है तब वो नरनारायण की बात पूछते हैं नरनारायण जो अवतार थे परभ्रह्म परमात्मा ही थे लेकिन उसको भी स्वीकार नहीं करते कल कहते हैं कि आप परब्रम्ह परमात्मा नहीं तो नहीं मनुष्य धारण करके आप ही मानवीय लीला कर रहे हों तो एक प्रकार से ये हनुमान जी के पूछने के बाद तब तो भगवान अपना परिचय देना प्रारंभ करते हैं और लाक्षणिक रूप से ये स्वीकार कर देते हैं कि हम परब्रह्म परमात्मा के ही अवतार हैं और मानवीय लीला कर रहे हैं लेकिन कहते नहीं परिचय अपना देते हैं वो जो उन्होंने अपना मनुष्य परि धारण किया है तो वैसा ही परिचय भी वही देते हैं केवल अब हनुमान जी ने उनको कैसे जाना कि वो क्या है अब हनुमान जी तो बहुत ज्ञानी नाम अज्ञा का नियम ज्ञानियों में अज्ञा जाने तो हनुमान जी ने भी बहुत जल्दी ही उनको समझ भी दिया जैसे ही भगवान बोले तो उनको पहचान देते हैं हमें रामायण में वाल्मीकि रामायण भी कहा गया सुप्रियों ने उनको भेजा विप्रोत धारण करके या हनुमान जी विप्रव्धारण करके बटपुर धारण करके जब भगवान के सामने आए तो ऐसी सुंदर संस्कृत भाषा बोलने लगे जैसे कि कोई विद्वान नागरिक लोग बोलते हैं कोई वनवासी या ग्रामीणवासी वैसी भाषा प्राचीन काल में संस्कृत भाषा नहीं बोलते संस्कृत भाषा जब राष्ट्रभाषा थी तब जैसे तेजों भाषाएं होती हैं एक बोलचाल की भाषा जैसे हिन्दी भाषा गाँव में बोली और एक खड़ी बोली साहित्यिक भाषा ऐसे संस्कृत भाषा की जरूरत है के तो वाल्मीकि जैसे कहते हनुमान जी जब भगवान राम के सामने पहुंचे तो ऐसे जैसे कि कोई पाठशाला का फला हुआ आचार्य विद्वान संस्कृत का हो और वो संस्कृत बोल रहा हो ऐसे हनुमान जी भगवान से बोले उनकी दिव्यता भी भगवान ने देखी कैसा सुंदर बोलते हैं हनुमान जी तो यहाँ पर भगवान उनको देखते हैं कि <क्रि�> भगवान अपना परिचय देते हैं हनुमान जी कहते हैं गौ से ले सदसर ये कहते हैं कि देखो अपना परिचय दे लेकिन पहले माता पिता का नाम बताते हैं प्रसिद्ध जिनकी के पुत्र हैं वो तो कहते हैं दशरथ जी को सभी लोग जानते हैं कौशलेश मन कौशल नरेश महाराज दशरथ इस वर्षा संता जानता है उनको हम उन्हीं के पुत्र हैं। तो है तो महाराज दशरथ भी ये लौकिक परिचय है शरीर धारण कैसे हुआ वो तो है पिता का नाम महाराज दशरथ है और हम दशक के पुत्र होकर के एक राजपुत्र होकर के बनने क्यों आए हैं एक पिता ने उनको भेजा है तो उनकी आज्ञा क्यों आए हैं हम प्रश्न माँ ने बने आए हैं हम पिता की आज्ञा का मानकर सुचन मान करके आए हैं अब देखो वो बात जो होती है कैसे माँ का वरदान मांगना और पिता के इस प्रकार मन भेजना ये सब भाव भगवान के मन में है भी नहीं और कभी प्रकट भी नहीं करते वे तो केवल सीधी सरल बात रखते हैं बस अस्पताल ने हमको वन में भेजा है तो वन में ही हमारा कोई आवश्यक कार्य है उस कार्य हम आए थे तो उतना ही भाव बस सकते मन में विकार नहीं आता यही धैर्यवान पुरुषों का लक्षण है विकार ही तो सत विक्रिय पेशान चेतन की तय धीरा अरे संसार में विकार उत्पन्न करने वाली से तो लाखों करोड़ों बातें पटपट पर से शाम तक होती है कोई गट वचन बोल देता है कोई निंदा कर देता है कोई अकेश कर देता है कोई हानि पहुंचा देता है कहीं कुछ कर देता है कहीं कुछ कर देता है कहीं आकर्षण होते हैं कहीं विकर्षण होते हैं कहीं राग होता है कहीं द्वेष होता है लेकिन धैर्यवान व्यक्ति वे हैं जिसमें उन सबसे प्रभावित नहीं होते जिनके के चेतना में विकार अपने नहीं होता चेतना मैंने उनके मन बुद्धि में विकार नहीं आता तो भगवान राम निर्विकारता का पर्चे भी देते हैं तो यहाँ पर भी समझ रहे देते हैं वैसे यहाँ पर भी आता है कि भगवान कैसे निर्विकार मन उनका है हम बचन नाम बने आए और कहते हैं राम नाम राम लक्ष्मण दो भाई कहते हैं कि हमारे दोनों तो का नाम अपना नाम बता देते हैं परचे नाम से होता है तो अपना नाम बताना पड़ता है तो भगवान ने नाम बता दिया मेरा नाम राम है ये हमारे दूसरे भाई जो लक्ष्मण है हम दोनों भाई हैं और उन्होंने यही पूछा था कि बमेश मंदिर है जहां पर इस प्रकार क्यों घूम रहे हैं तो उसका भी काल अखर बताते हैं तो उसका यह हुआ कि तो हमारे साथ में स्त्री भी थी पत्नी थी हमारी और वो कहते संग नारी सुकुमार सुहायी हम जी कहते हैं आप बड़े सुंदर लग्न मनोहर सुंदर का था ऐसी तरह पर तो, तो भगवान ने कहा कि हमारे साथ एक सुंदर स्त्री थी तो वो भी बड़ी ही सुहाई सुंदर सुकुमारी नारी इस प्रकार के हमारे साथ में थी लेकिन उसका क्या हुआ कहते यहाँ हरि निश्चर वैदे ही और उनका परिचय भी दे दिया इसी बात में कि तो वो वैदेही है विदेय की पुत्री थी राजा जनक की पुत्री है वो भी राजकुमारी थे और वो भी बड़ी सुंदर सुकुमारी हमारे साथ में थी लेकिन उनको साहो ने उनका हरण कर लिया यहाँ हरि यहाँ हरि कुमार ने ये नहीं की जहाँ हम खड़े आस पास उनका हरण हो गया है पहले जो बताया कि हम वहां के कौशल देश से आए हुए हैं अयोध्या तो यहाँ आए हैं किता के भेजे हुए तमिल अब हम तीनों लोग आए थे लेकिन यहाँ मान यहाँ बने आकर के सीता जी का हरण हो गया निशाचार लोग उनको ले गए ये हमारे साथ समस्या हो गई तो अब हम क्या करते हैं बित्र फिर हम खोजते ही तो हनुमान जी को भगवान भी बित्र होते हैं ये कहते हे हनुमान हाँ हम भाई कृष्ण भगवान बताते भी न जान तो कहते हे बित्र अब फिर हम खोजते ही हम उसे खोजते कर निशाचर लोग कहाँ ले गए अब निशाचर कैसे भगवान कह देते हैं रावण का नाम नहीं देते हैं हालांकि वैसे मान मानवण ले गया है और दूसरी बात जटाई में भी भगवान को बता दिया था कि वहाँ रावण जो सीता जी को लिए जा रहा था मैंने उनसे युद्ध किया और उसको ये किया वो किया तो अब रावण सीताजी को ले गया ले गया कहा बनने छोड़ दिया श्रीलंका में ले गया की कहा क्या हुआ अब ये सब पता नहीं तो अब वो अब कहते हैं के वित्र फिरेंगे फिरेंगे हम खोज तेजी तेज बने जाए किसको खोज रहे हैं निशाचर को खोज रहे हैं तो सीता जी को खोद रहे हैं <स्था> तो आप देखो भगवान में दोनों की बात मानो दे मुख्य बात तो सीता जी तो प्रसन्न है लेकिन कहते है निशाचर उसको ले गए तो अब ये भी हो सकता है कि सीताजी को भगवान खोज रहे हो निशाचर कहीं ले गए वहाँ पर कहीं छोड़ दिया हो बन वही कहीं हो भटक रही हो तो उनको बनवाई घूम रहे है और या फिर हम निशाचर हो कहीं तो वहां जहाँ के निशाचर रहता हो वहां पर वो सीता जी तो उसने शासन को उसके अधिकार में हो जी अपने कब्जे में किया हो जी को तो उस निशाचर को भी हम खोज रहे हैं तो हमको तो हुए बनने हमको ना पड़ता अब ये कारण हो गया कि मंदिर कर क्यों घूम रहे हैं बन्ने क्यों भटक रहे हैं फिर घूमने क्यों घूम रहे सबका उत्तर हो गया भगवान कहते हैं कि आपने चरित्र कहा हम गाय चरित्र के माने हैं कि मैंने अपना परिचय हो गया और परिचय के साथ साथ अपना काम भी हो गया परिचय भी हो गया और चरित्र करके मैंने कहा अयोध्या वहां और योध्या तो फिर चले फिर बंद आए फिर वहां पर, पर दंडकारण हमें रहे और वहां पर सीता जीता इस पर कहा तो वो उनका अपना चलते भी हो गया कि तो मैंने जो कुछ उन्होंने किया उनकी जीवन लीला का भी परिचय उन्होंने दे दिया कि तो मैं कहाँ से कौन कौन कैसे करके गया मैंने इसमें ये भी सब घटना आ गई जो बाल की थी बालपन से जन्म लेने का जनकपुरी जाने का सपा देवी ऐसी विदा जदेश जय देवी से विवाह का और फिर उनके बाद अयोध्या आने का और फिर तो महाराज का शुक्ति आज्ञा मान करके बन जाने का और फिर से वन में आते हुए चित्रकूट में बास करते हुए वन के बाद दूसरे वन में आते आते चंदकारण में आकर के सीता जी कारण हो गया तो ये कथा भगवान ने जब वहाँ खड़े हुए बता दी चरित्र के रूप में उनकी सब घटनाएं आप देख बता दी यहाँ पे उनको सबको पूरी पूरी तो, तो काफी चल रहा है इसलिए सबको चल नहीं जा सकती उनको सबको संक्षेप में यहाँ कह दिया लेकिन भगवान ने विस्तार पूर्वक ये सब घटनाएं बता दी तो भगवान कहते हैं अपने चरित्र को सब बता दिया तुमको की तो मैं कौन हूँ तो कहो मित्र कथा बुधाई कहते हैं कथा बताओ अपना परिचय दो और यहाँ कथा बताओ कि मैंने की तुम यहाँ कैसे आ तुम किस आश्रम में रहते हो किस आकार ने तुमको पढ़ाया है अब तुम ऊपर भी यहाँ क्या कर रहा हो अब ये सब तुम अपना इतिहास बताओ अपना नाम बताओ कहाँ पढ़े लिखे कहाँ से आए कहाँ बित्र कैसे होकर के क्या हो सबको अपना कथा बताओ अपने भगवान हनुमान जी से पक्षे जब एक व्यक्ति पक्षे पूछता है तो दूसरा भाई अपना पक्षय बता दिया हम आप जानना चाहते हैं अब बताइए आपको हमें हम पूछा थे प्रकार से तो फिर इतनी बार जैसे भगवान ने कही हनुमान इन सब बात इतनी ऐसी समझ गए समझ गए कि मैंने अब उनको हनुमान जी को स्मरण आ गया ने कहा था की चलो तुम दक्षिण में जाकर के जा कर के बानो भगवान राम अवतार लेंगे तो वहाँ महाराज दशरथ के यहाँ उतार लेंगे भगवान ने स्वयं आकाशवाणी में कहा था की कश्यप तुम्हा तब के ना किन का पूरब रुदर देना वे सब में आकर के महाराज दशरस्वत कौशल्या होंगे इनके घर अवतर यू जाये ये सब उन्होंने भगवान ने कहा था तो वहाँ जाकर के मैं अवतार लूंगा सब आकाशवाणी भी थी वो <kuh> तो सब आकाशवाणी किस माने गयी हनुमान जी को <kuh> तो वो समझ गए कि इस माने अब ये कौशम दशरथ के जाए हैं, तो इसके माने वही भगवान है जिन्होंने आकाशवाणी की थी उन्होंने अवतार लिया है और ये भी के अपनी शक्ति के साथ, साथ में उतार लेंगे शक्ति आदिशक्ति जगह सो उतरे मोरे माया माया शक्ति हमारी जो सीता जी है वो भी जो हमारे साथ में उतार लेंगे तो मैंने वो भी, भी उनके अवतार लिया वो भी इनके साथ आई हैं और अब उन शास्त्रों में इनका हरण किया है इसलिए कहा था ब्रह्मा जी ने किस बनर होकर के रहना तब भगवान आयेंगे उनकी जब होगी तो उनमें सहयोग करना तो ये सब जी को स्मरण आ जाए तब तक बात तो ये नहीं भगवान को बताना पड़ा कि मैंने जो आकाशवाणी की थी और उतार लेने के लिए जो बात ब्रह्मा जी से कही थी तब तुम्हारी जो सुन रहे थे वही मैं हूँ इतनी बात कहने की जरूरत नहीं पड़ी हनुमान जी तो तो समझ गए और जैसे समझ गए कि प्रभु परेशान पर समझ गए की हमारे प्रभु भगवान पर ब्रह्म परमात्मा जिनका की हम सदा नाम कृपा करते हैं वही होंगे है और पहले तो उन्होंने क्या किया था माथ नाए पूछक ऐसे भय उनका अधिकार बाद नमस्कार आप कौन है कैसे करके पूछा था अब तो क्या क्या हनुमान जी तो ने जब जान गए भगवान वास्तव वा में हमारे सामने नहीं है जिनका नाम जानते हैं तो प्रभु पहचान हम जान गए तो क्या करे प्रयोग करना मैंने गंडवत एकदम से धूम पर लेट करके और तो पैर तो करके उनके पैरों को तो तो तो तो अपने सर में लगा दिया इस प्रकार तो के प्रयोग हो तो प्रणाम तो तो हनुमान जी और तो कहते हैं सुना जाए नहीं करना अब ये हनुमान जी जो है वो पार्वती जी को शंकर रूप में कथा सुना रहे हैं तो शंकर जी कहते हैं तुम सुन ले हम किसकी कथा सुना रहे हैं है? अभी नहीं सुनना कहा कि देखो हम ही जो है उस समय हनुमान रूप में थे और जब भगवान हमसे इस प्रकार से मिले आ, कैसा आनंद उस समय हमको होगा अब हम तुमको क्या तो हम मैंने शंकर जी स्वयं अपना अनुभव बता रहे हैं उनके तो पार्वती जी को के मैंने ये कथा जो भी चल रही है ये शंकर जी की चल रही है ये तुलसीदास की कथा नहीं तुलसीदास कहते शंकर जी ने ऐसा ऐसा कहा कैसे कहकर तो तुलसीदास कह रहे वैसे मुख्य कथा जो तो वो भगवान शंकर जी की है और पार्वती जी को सुना रहे हैं इसमें तो कथा प्रसन्न गाना अलग अलग आते हैं और इन कथा प्रसन्नों में जो वाचक जिस कथा का प्रमुख आचार्य है उसका नाम तुलसी राशि लेते जाते हैं क्योंकि हनुमान जी की कथा यहाँ और हनुमान जी शंकर जी है इसलिए शंकर जी पार्वती जी को कथा सुना करके अपना अपनी कथा सुना रहे हैं जो <coughs> तो कहते हैं की सो सुख उ जाये नहीं बरना और पुलित मुखे आवन बचना जो <coughs> समय अब इसको भी कहेगा कहते हैं समय हनुमान जी के मुख में पुलिस के जतन शरीर प्रतावित हो जाते बड़े प्रेम और आनंद के कारण शरीर में जैसे रुमान छोड़ा छोड़ गया और मुख आओ नी नहीं निकली हनुमान जी के रह गए विचर वेश रचना और उनके भगवान सुंदर सुंदर स्वरूप को देखते ही देखते हनुमान रह गए अब जहाँ उन्होंने भगवान को पहचान दिया तो हमारे प्रभु जी सड़ा हम क्या करते हैं तो जल वैसे ही हाथ हाथ उनका शरीर के जो नए सुंदर स्वरूप मनोहर मृदुल कोमल शरीर सब और बड़े शक्तिशाली वैसे ही लग रहे थे माधुरी और असर से परिपूर्ण भगवान दिख रहे थे हनुमान जी को लेकिन हनुमान जी ने जब उनको पहचान लिया तब साफ दिखने लगा ये तो हमारे ही स्वामी हैं और उन्होंने उनकी दृष्टि और गंभीर हो गई और उनमें भगवान राम में भगवत्ता उनकी दिखाई देने लगी और उनके सुंदर स्वरूप को देखते ही देखते रहे अगस्त शंकर जी का योगी सकता है, <STALK> <bright> <ideas> है शंकर की कथा सुना रहे हैं पार्वती जी को बस तो पुलिस तो तो कथा सुनाते सुनाते शंकर जी का शरीर भी पुलकित हो गया मुख आओ ने बचना जो कथा चल रही तो कथा रुक गयी शंकर की कथा बोलते बोलते क्षण माध्यम के लिए रुक गए और बस उनको भगवान का वो सुंदर स्वरूप जो उन्होंने देखा था उनके दृष्टि के सामने आ गया और बन वही सब देख इसलिए कहते हैं देशक विचित देश पर रचना को तो सुंदर देश धारण किए हुए भगवान सुंदर देश धारण के हैं तो पर परमात्मा लेकिन इस समय राम रूप में है और तपस्वी देश धारण किए हुए चिकाकृत धारण किए हुए हैं बलकर वस्त्र धारण किए हुए हैं और फिर धनुष्मान भी वहां लिए मिली है ऐसे और शरीर जो है कोमल भी है मृदुल भी है सुंदर भी है तो शक्तिशाली भी है। है। और ये सुंदर रूप उन्होंने हनुमान जी ने जैसा देखा शंकर जी को वैसे स्मरण दिया गया पूरी धीरे घर स्तुति उसके बाद हनुमान जी ने धैर्य धारण किया और भगवान की स्तुति धैर्य धारण किया मैंने अब जो गदगद हो गया था भावा जैसी हो गया था प्रेम के कारण से वो थोड़ा श्रमित हुआ रुका तोड़ते फिर अब उनकी बिजली काम करने लगी और फिर जो भगवान की स्तुति करने लगते हैं अब जो आगे बोलते हैं देखो तो वैसी स्थितियां नहीं है जैसे कि अमृत उनमें मिलती लेकिन हनुमान जी अपने ढंग से तो भगवान की स्तुति करते हैं वो कहते हैं हर्ष हृदय निग्र नाथ की स्थिति कर रहे हैं तो हर भी है हृदय में और ये भी पहचान करके हमारे ही स्वामी है जिनका सदानंद दफा करते हैं ये परमात्मा ही है ऐसा हृदय में भाव रखते हुए अपने स्वामी की अपने परमात्मा की, की जैसे स्थिति की जाती है वैसे हनुमान जी करने लगे और कहते हैं कि मोर न्याव में पूछा साई अगली स्तुति देखो मोर न्याव में पूछा साई क्या हमने आपसे आपका परिचय पूछा तो ये तो न्यायसंगत बात थी हमें पूछना चाहिए थे आपसे और तुम पूछो कैसे मेरी नहीं लेकिन आप हमसे क्यों उस प्रकार का पूछते हो मैंने हनुमान जी ने भगवान से पूछा आप कौन हो ऐसे कैसे से तो ये मान जी कर हम तो आपको पहचान नहीं पाए इसलिए हमने आपसे पूछा लेकिन क्या आप हमको नहीं पहचानते हमसे पूछते हो आप तो हमारे स्वामी हो आपको आप, आप तो आप हमें पहचानते ही पहचानते हैं आपसे ये पूछने की क्या बात पूछ है पूछे कस नर की नर की ना मनुष्य की तरह मनुष्य की तरह की बात कर रहे मनुष्य और हो मनुष्य की तरह बात करे तो मैंने हनुमान जी ने स्थिति में सहरे कह है हे भगवान आप तो हमारे स्वामी हो परम ब्रह्म परमात्मा हो आपसे तो हमारा परिचय छिपा नहीं है हम कौन है क्या है तो मनुष्य के रूप में इस प्रकार पूछते है तब माया बस फिर हम भुलाना ताते मैं नहीं प्रभु पहचाना तो देखो हम तो माया के बस में हैं और माया के बस में भूले फिर हैं इसलिए हमने आपको नहीं पहचाना हम जैसे जीव हैं, तो वो जीव तो माया के अधिन है तो जीव तो भगवान को नहीं पहचान पाता नहीं देख पाता माया के कारण माया का कर्जा पड़ा हुआ है आवरण है उसमें जीव को ही जान तो पाता भगवान तो लेकिन क्या भगवान नहीं जान पाता कि जीव कौन है क्या कैसे है क्या क्या कर रहे हैं किस प्रकार कि का उनकी स्थिति को भगवान को नहीं है ऐसा नहीं भगवान तो सब जानते हैं ये तो माया से अधीन थोड़े हैं माया कावरण उनके ऊपर थोड़े है उनके तो जान निधान है और सर्वज्ञ है सर्वनियमता है सर्वांतर हानि इसलिए भगवान तो सब जानते हैं कि कौन कहाँ क्या है हनुमान जी कहते हैं कि आपसे तो छिपा नहीं कि कौन हूँ इसलिए हमें अपना परिचय बताने की कोई आवश्यकता नहीं कि हम क्या परिचय आपको बतावें बस यही है कि एक मैं मंद मोह बस मैं तो ऐसा हूँ जो मंद बुद्धि का हूँ और मोह में पड़ा हुआ हूं माया के का और कुटिल हृदय और हमारा हृदय भी कुटिल है पर अज्ञान